शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज के स्मरण में स्वामी ज्ञानात्मानंद जिनके स्नेह छाया में मेरा साधु जीवन वर्धित हुआ है उनमें पूजने श्री श्री महापुरुष महाराज एक हैं जब मैं मठ मिशन में प्रथम प्रविष्ट हुआ तो मठ मिशन के संबंध में मुझे बहुत अल्प ही ज्ञान था श्री श्री महापुरुष महाराज का अपरिसीम स्नेह यत्न न मिलता तो मठ मिशन में टिके रहना मेरे लिए संभव न होता पूजनी हरि महाराज की आज्ञा से अध्ययन समाप्त करने के लिए मैं काशी से कलकत्ते आया संभवतः 1919 ईस्वी में किंतु अध्ययन समाप्त न हो सका बहुत अधिक ध्यान देकर अध्ययन करने लगा किंतु मन उदास था एक दिन मैं घूमते फिरते मठ में आ पहुंचा। इससे पहले पूजनी महापुरुष महाराज से कुछ परिचय हुआ था मैं काशी में रहता हूं और पूजनीय हरि महाराज के पास जाता हूं। सुनकर महापुरुष महाराज ने प्रेम से मुझसे एक दो बातें पूछी उसके अनंतर और भी कई बार मैंने मठ में जाकर उनका दर्शन किया है मैं पुनः परीक्षा के लिए तैयार हो रहा हूं। इस बात को भी मैंने उनसे कहा मठ में एक ब्रह्मचारी के साथ उस समय मेरा परिचय हुआ था मेरी परीक्षा के पूर्व की तथा बाद की मानसिक अवस्थाओं में की बात मैंने उन्हें जानी थी जिस दिन की बात कह रहा हूँ संभव है उस दिन पूजनी प्रेमानंद जी महाराज की जन्म तिथि थी संध्या के कुछ पहले मैं मठ पहुँचा उस समय उत्सव आदि समाप्त हो चुके थे मुझे देखकर कर ब्रह्मचारी जी ने उत्साह के साथ कहा अच्छा आज तो तुम बहुत ही शुभ दिन में आए हो चलो तुम्हें पूजनी महापुरुष महाराज के पास ले चलता हूँ ब्रह्मचारी जी ने पहले ही उनके पास जाकर मेरे विषय में कुछ कहा था या नहीं मालूम नहीं किंतु महापुरुष जी को प्रणाम करके जब खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरी ओर ससनीय दृष्टि से देखते हुए पूछा तो अब तुम क्या करोगे उनकी यह बात अभी तक अच्छी तरह मुझे याद है एकदम अनजान ने ही एकाएक मेरे मुँह से निकल गया यदि कृपा करके आप अपने आश्रय में रखें तो मैं यहीं रहूँगा यह बात मेरे मुंह से कैसे निकल गई मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि उसके लिए मैं तब तक एकदम तैयार नहीं था किंतु उसके उत्तर में मुझे आश्चर्यचकित करते हुए पूजनी महापुरुष महाराज ने कहा चले आओ तुम लोगों के लिए ही तो स्वामी जी यह मठ बना गए हैं अत्यंत आनंदित होकर मैंने पूछा कब आऊं? उन्होंने उत्तर दिया जिस दिन चाहो कल ही आ सकते हो उसके बाद सिर हिलाकर थोड़ा हंसते हुए उन्होंने कहा तो भी मघा अश्लेषा और बृहस्पति की अशुभ बेला छोड़कर आना श्री ठाकुर ये सब मानते थे जानते हो होना तथाकथित अंग्रेजी शिक्षित हम लोग संभवतः उसे नहीं मानते इसलिए वैसा कहा होगा निदान में दूसरे दिन मठ चला आया इसके लिए अन्य किसी को कुछ बताना होगा मुझे मालूम नहीं था अतः संध्या के बाद मुझे मठ में देख अनेकों ने अनेक प्रश्न पूछे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की इच्छा नहीं थी तिस पर भी कुछ बताना ही पड़ा पहले पहल उसी दिन मैं रात को मठ में रहा कठोरता में अभ्यास न रहने से उस दिन मैं रात को तकिया रहित बिछौने पर लेटे लेटकर लेट शीत के कारण सो न सका प्रातःकाल पूज्य महापुरुष महाराज को प्रणाम किया उन्होंने सबसे पहले पूछा कि रात को अच्छी तरह सो सका या नहीं संकोच के साथ मैंने वह निवेदन कर दिया उन्होंने खेत प्रकट करते हुए मठ के परिचालन को इस विषय में ध्यान देने के लिए कह दिया आनंद से मठ में दिन बीतने लगे संभवतः पूजनी महापुरुष महाराज मेरे अंतर्द्वंद की बात समझ गए थे रोज सुबह उठकर वे मठ में टहलते थे एक दिन एकाएक मुझसे कहा चलो आज मेरे साथ टहलाओ तुम्हारी बातें सुनी जाएगी टहलते हुए मेरे मन की अवस्था की बात उन्होंने जाननी चाही। मैंने कहा महाराज परीक्षा देकर सम्मान के साथ उत्तीर्ण होकर आप लोगों के संग में सम्मिलित हों या नहीं ऐसी बात बीच बीच में मन में उठा करती थी किंतु यहाँ रहना भी अच्छा लग रहा है सुनकर उन्होंने कहा देखो तुम परीक्षा ही दे दो जानते हो ना, श्री श्री ठाकुर कहते थे गोबर का कीड़ा अपने मुंह में थोड़ा सा गोबर लगाकर चारों ओर घूमता फिरता है कभी वह सुगंधी फूलों के बाग में से होकर जाता है किंतु जब उस गोबर के कारण वह सुगंध नहीं पाता तुम्हें भी यदि वैसी वासना हो तो पहले उसे पूरा कराओ बाद में साधु होना किंतु मैंने दूसरे दिन ही उनसे जाकर कहा नहीं महाराज मेरी वह वासना समाप्त हो चुकी है कृपा करके अपने आश्रय में ही मुझे रखिए उस दिन से मैं उन्हीं के आश्रय में रह गया अनेक संस्कार लेकर मैं साधु होने चला इस कारण बीच बीच में वे संस्कार सिर उठाकर मुझे विचलित कर देते थे मठ के साधु लोग श्री श्री ठाकुर की अनेक प्रकार से सेवा करते थे किंतु मैं सोचता था कि ऐसे काम में समय गवाना व्यर्थ है जब ध्यान आदि लेकर ही रहना चाहिए मैं नहीं जानता था कि महापुरुष जी मेरे इस विचार को जान गए थे या नहीं दूसरे दिन जब मैं उनके साथ टहल रहा था तो उस समय कुछ साधु मटके सब्जी बाग में पानी सींच रहे थे उन्हें दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा देखो देखो वे लोग कैसे ठाकुर की सेवा कर रहे हैं पहले मैंने देश और जनता की कुछ सेवा की थी साधुओं का यह काम उसकी तुलना में तुच्छ मालूम होता था इसलिए मैंने कहा महाराज किंतु यह तो बच्चों का सा काम है इस तरह के काम तो हमने पहले बहुत किए हैं उन्होंने मेरी बात समझकर कहा हाँ किंतु तो यह तो श्री ठाकुर का काम है यह काम श्री ठाकुर की सेवा का अंग है और मेरा पूर्व कार्य अहंकार में सिद्ध था उस समय तक मैं समझ नहीं सका था उसे समझने के लिए ही संभवतः पूजनीय महापुरुष महाराज ने वैसा इशारा किया था प्रतिदिन सायंकाल पूज्य महापुरुष महाराज का पुण्य संग प्राप्त कर मैं अपने को धन्य समझता था सुबह और शाम दो घंटे तक वे मठ के पुराने मंदिर में बैठकर ध्यान करते थे हम लोग भी बाहर के बरामदे में बैठकर ध्यान करने की चेष्टा करते थे हमारी इस चेष्टा को भी वे दे महत्व देते और उत्साह देते हुए कहते थे लग जाओ कमर कस लग जाओ सुबह और संध्या के ध्यान आदि के अनंतर वे तन्मय भाव से अपने कमरे में और कभी भीतर के बरामदे की बेंच पर बैठे रहते थे हम लोग भी एक एक कर उन्हें प्रणाम करते उस समय धीर गंभीर भाव से वे हमारा नाम ले लेकर कैसे हो सु आदि बातें करते थे उस सुमधुर गंभीर पुकार से ही हमारा मन भर जाता था सारा संदेश दूर हो जाता था ऐसा लगता मानो आनंद की खान का स्वाद मिल गया है सभी संशय इनकी कृपा से दूर हो जाएंगे लगभग ढाई वर्ष लगातार मठ में रहकर संचालकों की आज्ञा से मैं ढाका बरिशाल आदि मिशन के केंद्रों में काम करने के लिए भेजा गया मठ से पूजनी महापुरुष जी आदि का संग छोड़कर दूर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी तो भी उनकी आज्ञा समझकर मैं जाने को तैयार हुआ एक समय मैंने महापुरुष महाराज को प्रणाम कर रहा था महाराज दूर जा रहा हूं हमारी बात याद रखिएगा सुनकर उन्होंने तुरंत कहा दूर जाते हो कहाँ जाते हो जहाँ जाओगे वहीं तो वे हैं उन्हीं के आश्रय में जाओगे दूर कहाँ एक अन्य दिन इसी प्रकार अन्य स्थान में जाने के पहले मैंने कहा था महाराज आशीर्वाद दीजिएगा सुनते ही महापुरुष बोल उठे आशीर्वाद देखो हमारे मुख से कभी अभिशाप नहीं निकलता तुम लोगों को जो कुछ कहा है यदि तिरस्कार भी हो तो उसे आशीर्वाद ही जानना किसी से कलकत्ता आते समय पूजनी हरि महाराज के मुख से भी इसी तरह की बात सुनी थी मैं कह नहीं सकता कि जीवन में उनके आशीर्वादों को कार्य रूप में परिणत कर सका हूँ या नहीं अत्यंत अस्वस्थ होकर पूज्य महापुरुष जी महाराज जब मधुपुर में स्वर्गीय पुण्य सेठ के बगीचे वाले मकान में थे तब एक दिन अपने जीवन की दीनता प्रकट करके मैंने उनसे कहा था महाराज साधन भजन करके कुछ भी तो नहीं हो रहा है वे उस समय दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा विश्राम लेने के लिए लेट गए थे मेरी बात सुनते ही वे बुध बैठे और बोले देखो छोटा बच्चा बीमारी अच्छी होने के बाद माँ से कहता है माँ मुझे भात दो मैं थाली भर भात खाऊंगा। किंतु माँ जानती है कि उसके पेट में कितना अन्न सहेगा इसी कारण धीरे धीरे उसे पथ्य देती है उसके बाद सह जाने पर कुछ अधिक अन्न भी देती है तुम लोगों को भी वैसा ही हुआ है समय आने पर वे सच सब कुछ देंगे इस प्रकार के उत्साह की बात उनसे श्रीमुख से एकाधिक बार मुझे सुनने को सौभाग्य हुआ एक दिन वे पाश्चात्य दार्शनिक स्पिनोजा का दर्शन अपने कमरे में बैठकर ध्यान से पढ़ रहे थे एकाएक अपने मन में बोल उठे वाह वाह बहुत अच्छा ही तो लिखा है मैं उस समय चुपचाप उनके कमरे में जाकर एक ओर खड़ा था उनके अध्ययन में बाधा होगी समझ मैं कुछ नहीं बोला एकाएक एक मुझे पास देकर वे भूल उठे अजी तुमने इस पुस्तक को पढ़ा है कॉलेज में पढ़ते समय मैंने यह पुस्तक को पढ़ा था इसलिए कहा जी महाराज पढ़ा है उन्होंने कहा देखो देखो कैसा लिखा है भगवान के संबंध में लिखा है टू डिफाइन हिम इज टू लिमिट हिम टू डिटर्मिन हिम इज टू निगेट हिम ऑफ हिम वी कैन ओनली से दैट ही इज अर्थात ईश्वर की कोई संज्ञा होने से वे सीमाबद्ध हो जाते हैं उनके विषय में कुछ भी निर्णय करने पर वे जो नहीं हैं वही कहना होता है उनके संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे हैं देखो ठीक हमारे वेदांत की तरह भी कह केवल सत है इसके अतिरिक्त और कुछ कहा नहीं जा सकता इतना कहकर वे फिर कहने लगे देखो ही इज के आगे लिखते हैं इट इज बेटर टू से दैट इट इज देखो देखो वे तो लिंगा लिंग अतीत हैं उसे ही समझाने की चेष्टा की है ठीक हमारे ही ओम तत्सत की तरह उसे तत् शब्द से निर्देश किया गया है सह या सा कुछ भी नहीं वास्तव में वे ऐसे हैं सुनकर मैंने कहा महाराज उस सत्य स्वरूप के संबंध में तो कुछ भी समझ न सका तो भी ध्यान करके कुछ आनंद मिलता है इसी कारण वे आनंद स्वरूप हैं सुनकर उन्होंने कहा ठीक कहा है बेटा उनकी कृपा से जब उनका यथार्थ स्वाद पाओगे तब देखोगे कि वे आनंद और निरानंद के परे हैं मैं नहीं जानता कि कब उनकी कृपा से उनकी सत्ता की उपलब्धि होगी महापुरुष जी जीवन भर ही उदासीन थे उनके आचार व्यवहार में चिर अभ्यस्त उदासीनता का भाव ही प्रकट होता था उनके बाहरी अंश अत्यंत कठिन कर्म से आवृत होने पर भी भीतर का भाग बहुत ही कोमल था उनके स्नेह प्रेम के बारे में मैंने पहले ही बताया है ढाका में ढाका से एक बार मैं मठ आया उस समय कई कारणों से मेरा शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था महापुरुष महाराज बरामदे की बेंच पर बैठे थे मुझे दूर से नंगे पैर आते देखकर एकाएक बोल उठे सो तुम तो एकदम पहलवान हो गए अर्थात ढाका में जाकर मैं बहुत तगड़ा हो गया था उन्होंने दिल लगी से ही कहा था उसी तरह मैंने भी उनसे कहा महाराज का शरीर तो अच्छा है न सुनकर वे ब्रह्मज्ञ पुरुष मानो अपने अंतर में प्रविष्ट हो गए बोले हमारे शरीर की बात पूछते हो देखो उनकी कृपा से इस साँचे में जो कुछ उठने को है को थे सब उठ गए हैं समझा सब उठ गए हैं इसी बात को वे बार बार अपने ही भाव में कहने लगे हम लोग दंग रह गए इस ढंग से उन्हें कभी अपने विषय में कहते नहीं सुना गया था हम लोगों ने अनेक बार देखा है कि उनमें प्राय शरीर पर आत्माभिमान नहीं है शरीर से वे अपने को अलग समझते हैं अत्यंत रुग्णावस्था में भी यदि डॉक्टर आकर पूछते कि आप कैसे हैं तो उनके मुंह से निकलता मैं तो अच्छा ही हूँ किंतु उस समय वे श्वास कष्ट से बहुत ही क्लेशित थे डॉक्टर अजित राय चौधरी उनका भाव जानते थे इस कारण कहते थे ये हाँ आप तो अच्छे ही हैं किंतु मैं इस शरीर की बात पूछता हूँ इस पर वे आत्मनिष्ठ महापुरुष सेवक को बुलाकर कहते बता दे, मैं कैसा हूँ कल कैसा था सेवक भी छोटे बच्चे को समझाते समझाने की तरह कहते अच्छे ही हैं कल अच्छी नींद सोए थे इत्यादि वे स्वयं भी सेवक की बात के अनुकरण में कहते हाँ हाँ देखो मैं तो अच्छा ही हूँ कल गहरी नींद सोया था इत्यादि मुझे पता नहीं कि उनके सेवक ने डॉक्टर को उनके शरीर की यथार्थ अवस्था की बात बताई है या नहीं कोई साधारण मनुष्य यदि उनके शरीर की बात पूछता तो वे कहते देखो यह शरीर छह प्रकार के विकारों से युक्त है अस्थि जायते वर्दते विपरिनतें अप्षीयतें नश्यति इसमें ये अवस्थाएं अवश्य होंगी इसके बाद सोचने से क्या होगा हर लोग जब मठ में पहले पहल सम्मिलित हुए उस समय काशी हिमालय आदि स्थानों में कठोर तपस्या करके महापुरुष महाराज कुछ दिन पूर्व मठ में लौटे थे कठोर तपस्वी के भाव उनके सभी आचार व्यवहार में विद्यमान थे वे पूर्णतया निरपेक्ष रहने की चेष्टा करते थे वे सदा ही स्वावलंबी थे उनका कोई निर्दिष्ट सेवक नहीं था उन दिनों महापुरुष जी लोगों का संग पसंद नहीं करते थे इस कारण प्रायः लोग उनके पास जाने में डरते थे उसके बाद देखा उनका वभाव क्रमशः दूर होता जा रहा है वे कोमल से भी अधिक कोमल हो गए हैं श्री श्री महाराज स्वामी ब्रह्मण जी के स्थूल देह में रहते समय महापुरुष महाराज ने किसी को दीक्षा नहीं दी किसी दीक्षा लेने के लिए आता तो वे उसे लौटा देते और बार बार मांगने पर वे पूजनी श्री महाराज से दीक्षा लेने की आज्ञा देते श्री श्री महाराज की महासमाधि के पूर्व उन्हीं के आदेश से महापुरुष जी स्वामी अभेदानंद जी के साथ ढाका गए थे और श्री महाराज जी के आदेश से ही वहां दीक्षा देना प्रारंभ किया श्री श्री महाराज के साथ ही उन लोगों के ढाका जाने की बात थी किंतु वे सकेंगे। जान सकेंगे जानकर महापुरुष महाराज ने पूछा था तो वहां दीक्षार्थियों का क्या होगा तुम न गए तो उन्हें दीक्षा कौन देगा श्री श्री महाराज ने हमारे सामने ही हंसते हुए कहा तारक भैया हाथ खोलिए अर्थात अपनी संचित शक्ति का अब वितरण कीजिए श्री महाराज उन्हें दीक्षा देने की आज्ञा स दे रहे हैं या नहीं यह जानने के लिए उन्होंने तीन बार उनसे पूछा था और तीनों बार वैसा एक ही उत्तर पाकर कहा था तो वैसा ही होगा जय श्री गुरु महाराज की इत्यादि वैसा ही हुआ महाराज जी ढाका और मेहमत सिंह आदि स्थानों में दिल खोलकर कर दीक्षा देते रहे बाद में पूजनी श्री महाराज की अंतिम बीमारी का समाचार पाकर वे मठ लौट आए श्री महापुरुष जी के दीक्षादान के आरंभ के संबंध में हमने और भी कई विवरण सुने हैं स्वामी मंगलानंद जी कहते थे श्री श्री महापुरुष महाराज ने जिस दिन ढाका में प्रथम दीक्षा की दीक्षा की उस समय वे वहां उपस्थित थे नगर नामक ढाका शहर के पास वाले एक ग्राम थे एक वृद्ध महिला उनके पूर्व दिन ढाका मठ में आकर दीक्षा लाभ के लिए श्री महापुरुष महाराज से बहुत ही विनती करने लगी किंतु उन्होंने राजी न होकर कुछ असंतोष के साथ ही उन्हें जवाब दे दिया दूसरे दिन प्रातः काल उठकर महापुरुष जी भक्तों और साधुओं से पूछने लगे कि उस वृद्धा का पता कोई जानता है या उसे बुला ला सकता है भक्तों ने कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया देखो कल रात को मैंने श्रीषी माँ को देखा है उन्होंने बताया बेटा तुम लोग दीक्षा ना दोगे तो और कौन देगा यह देखो मां का आदेश है अब तो टाला नहीं जा सकता इत्यादि ढाका के उस समय के भक्त वर्तमान कलकत्ता वासी श्री रमणी कुमार दासगुप्त महाशय ने कहा है भक्तों ने पूजनी महापुरुष महाराज से दीक्षा देने के लिए बहुत ही अधिक प्रार्थना की इस पर उन्होंने कहा था श्री श्री ठाकुर और श्री श्री महाराज की आज्ञा पाए बिना मैं दीक्षा नहीं दूंगा बाद में कहा कहा या अवश्य कह कहा था अवश्य ही श्री श्री महाराज की आज्ञा मुझे पहले ही मिल चुकी है किंतु श्री ठाकुर की आज्ञा तो अभी तक नहीं मिली उसे न पाने तक मेरे लिए दीक्षा देना संभव नहीं है किंतु उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने दीक्षा देना आरंभ किया था कुछ दिनों के बाद श्री महापुरुष श्री मह, श्री महाराज का शरीर छूटा मठ मिशन का सारा दायित्व अब महापुरुष महाराज के ऊपर आ पड़ा उस समय देखा गया कि उनका स्वभाव एकदम बदल गया है दीक्षा देते समय वे कहते थे मैं किसी का गुरु नहीं हूँ श्री श्री ठाकुर ही जगत गुरु हैं मैंने तुम्हें उनके चरणों में केवल सौंप दिया है उनकी अपार करुणा की बातें हमने अनेक बार अनेक स्थानों में सुनी हैं उनमें से एक दो घटनाओं का यहाँ उल्लेख अप्रासंगिक न होगा ढाका के ज्ञान चाकलादार नामक एक डॉक्टर को हम जानते थे उनका निवास स्थान ढाका रामकृष्ण मिशन से लगभग दो मील दूर था तो भी वे एकनिष्ठ भक्त प्रतिदिन संध्या समय साइकिल से ढाका मठ में आते थे और दो घंटे तक ध्यान जब आदि करके थोड़ा सा प्रसाद पाकर घर चले जाते थे आधी पानी दंगा फसाद आदि कोई भी बाधा उनकी एकनिष्ठा से उन्हें चुत नहीं कर सकी उनके प्रति श्री महापुरुष जी की असीम करुणा की बात हमने एकाधिक बार उनके श्रीमुख से भी सुनी है जिस समय महापुरुष महाराज ढाका में हृदय खोलकर सबको कृपा वितरण कर रहे थे उस समय वे निर्धन चिकित्सक भी उनकी कृपा प्राप्त कर धन्य हुए थे वे बहुत ही निर्धन थे जहाँ तक हम समझते हैं तीनों ही घटनाएं सत्य हैं और परस्पर परिपोषक हैं श्री श्री महाराज की आशा पाकर धी पूजनी महापुरुष महाराज श्री श्री ठाकुर की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे बाद में श्री श्री माँ की आज्ञा पाकर उसी को श्री श्री ठाकुर की आज्ञा मानकर उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया था और उसी के अनुसार दीक्षा देना आरंभ किया अथवा ऐसा भी हो सकता है कि श्री श्री माँ की आज्ञा के अनंतर श्री श्री ठाकुर की आज्ञा भी उन्हें मिली हो लेखक वे बहुत ही निर्धन थे बहुत दिनों से ही उनकी इच्छा थी कि पूजनी महापुरुष महाराज को अपने घर ले जाएं। किंतु बहुत ही निर्धन होने के कारण निवेदन करने का साहस नहीं हुआ एक दिन बहुत सोच विचार कर हृदय में साहस का संचय करके उन्होंने महापुरुष महाराज को अपनी प्रार्थना जताई कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूँ धनी लोग आपको बहुत आदर से अपने घर ले जाते हैं किंतु गरीब होने के कारण हार्दिक इच्छा रहते हुए भी आपको उस तरफ उस तरह अपने यहाँ मैं नहीं ले जा सका इस बात को सुनकर सदानंद महापुरुष जी बोल उठे नहीं बेटा हम गरीब के घर नहीं जाते बार बार उंगली हिलाते हुए कहने लगी समझा गरीबों के घर तुम नहीं जाते उस दिन कुछ दुखित होकर डॉक्टर घर लौट गए किंतु उसके दो दिन बाद ही भोर में उनके घर के पास चाकलादार चाकलादार पुकार सुनाई पक गई सुनाई पड़ी कोई बुला रहा है समझकर वे जल्दी से बाहर आकर देखते हैं कि पूजनी महापुरुष महाराज एक सेवक के साथ उनके घर के सामने खड़े हैं अत्यंत आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया महापुरुष महाराज बोल उठे देखो न हम गरीब के घर नहीं आते बता तो यह किसका घर है डॉक्टर सिर खुजलाते हुए बोले जी यह हमारा घर है उसे रोककर महाराज ने दृढ़ स्वर से कहा नहीं बेटा यह ठाकुर का घर है अब समझा ना, हम गरीबों के घर नहीं आते ठाकुर का घर है इसलिए आ गए गदगद स्वर में से डॉक्टर ने उनकी चरम चरण बंदना कर कहा था पता नहीं किंतु महापुरुष महाराज के इस करुणापूर्ण पूर्ण स्पर्श से उनके जीवन में जो आमूल परिवर्तन हुआ था उसे उनके परिवर्तित आचरणों में हमने अनेक बार देखा है निर्धन डॉक्टर के पा, पास देने योग्य गुरु की सेवा के लिए कुछ नहीं था तो भी महाकरुणा महापुरुष महाराज बीच बीच में बेलूर मठ से जरूरी तार भेजा करते थे चाकलादार बेतांग भेजो बेत की लता का अगला सिरा बहुत नरम और खाने योग्य होता है बेत धन आग बेताग इस अति तुक्ष वस्तु का संभवतः उन्हें कोई प्रयोजन नहीं था प्रयोजन रहने पर भी वे बाह चाहते थे तो ढाका के किसी संपन्न भक्त से मंगा सकते थे किंतु उस निर्धन डॉक्टर को अपने स्नेह से सिंचित करने के लिए ही उनका बार बार ऐसा जरूरी तार भेजना था ढाका के एक दूसरे निर्धन भक्त की बात भी हम जानते हैं वे पहले एक छोटे रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे वे धार्मिक भाव से रहते थे कभी किसी से घुस या उपहार नहीं लेते थे किंतु उनकी परिवार की संख्या क्रमश बढ़ती ही जा रही थी जब उन्होंने कार्य से अवकाश लिया तो प्राविडेंट फंड के कुछ रुपयों को छोड़कर उनके पास और कुछ नहीं था उससे बहुत ही कष्ट के साथ वे गृहस्थी का खर्च चलाते थे इसी समय पूजनी महापुरुष महाराज के प्रेम की बाढ़ आ गई वे भक्त भी उसमें स्नान कर समय पर उनसे दीक्षित हुए दीक्षा दान के समय पूजनी महापुरुष महाराज ने खोद विनोद कर उनकी गृहस्थी की सारी बातें पूछ ली सुन सुनकर कृपालो गुरु के मन में अत्यंत कष्ट हुआ दीक्षा दान के अन्तर महापुरुष महाराज कलकत्ता लौट आए कुछ दिनों के बाद उन सज्जन के पास पच्चीस रुपये का एक मनियाडर पहुंचा कूपन में लिखा था यह पूजनी महापुरुष महाराज का स्नेहा आशीर्वाद है आशीर्वाद अब से आपको प्रतिमाह ही मिला करेगा कुछ संकोच न करके उसे अवश्य ग्रहण कीजिएगा उस दिन से जब तक महापुरुष महाराज का शरीर था तब तक उस भक्त को हर महीने उसी तरह का आशीर्वाद मिला करता था जीवन के अंतिम दिनों में वे किसी को विमुख नहीं करते थे याद आता है कि एक बार बरिसाल के कुछ भक्त आ गए थे मैं उस समय बरिसाल में ही काम करता था वे भक्त दीक्षार्थी हैं जानकर मैं पूजनी महापुरुष महाराज के कमरे में गया जाकर देखा कि वे दमा रोग से बहुत ही कष्ट पा रहे हैं उनके सेवक ने कहा ऐसी स्थिति में दीक्षा की बात उठाना एकदम असंभव है मेरे मन में भी वैसी ही धारणा हुई किंतु थोड़ी देर बाद फिर उनके कमरे में जाकर देखा वे कुछ स्वस्थ हुए हैं तब मैंने धीरे धीरे उन भक्तों की दीक्षा की बात उठाई सुनते ही परम करुणा में महापुरुष महाराज ने उन्हें बुलवाया और वहाँ बैठे बैठे ही उन लोगों को कृतार्थ किया इस प्रकार अस्सी वर्ष या उससे भी अधिक काल तक मानव द्वी में रहकर महापुरुष जी कठोर साधु जीवन व्यतीत करते हुए तथा अगणित भक्तों पर अपार करुणा दर्शाते हुए उन्नीस सौ ईस्वी में शरीर छोड़कर चले गए उनके स्नेह प्रेम से केवल हम ही नहीं अनेक दिन दुखी रुग्ण आर्त धन्य हुए हैं आज भी उन बातों का स्मरण कर मन में शांति पाता हूँ शिष्यामी च मुहुर्म हो